आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 ब्रह्म सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं राजेंद्र जी जालौर से डिप्टी डायरेक्टर हैं और सोलर पैनल के बारे में उन्होंने काफी अच्छी जानकारी पिछले एपिसोड में दिया था उसी सिलसिले को जारी रखते हुए फिर से आज हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेंद्र जी का किसान साथियों मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार सर हम लोग पिछली बार जो है आ, कौन किसान इसके लिए पात्रता रखता है इस सोलर पैनल को लेने के लिए जो आपने बताया था तीन हजार वोल्ट वाला जो सिस्टम है जिसके बारे में जिक्र किया था उस चीज को कैसे किसान ले सकता है किसान की क्या आ, पात्रता होनी चाहिए उसके ऊपर बात करनी थी किसान साथियों कार्यक्रम पूरे राजस्थान के हर जिले के काश्कों के लिए चलाया जा रहा है उद्यान विभाग है वो इसकी नोडल एजेंसी रही है अब तक इस कार्यक्रम की तो हर जिले में पहले तो मैं बता दूं कि की और किस रूप में और पात्रता क्या है तो सबसे पहले पात्रता बताऊं कि वो किसान जिसके पास खुद की जमीन हो कम से कम पॉइंट फाइव हेक्टेयर आधा हेक्टेयर जमीन यानी कि पक्के दो बीघा जमीन अगर काश्कार के पास हो दूसरी बात उसका खुद का सिंचाई का साधन हो और तीसरी बात वो किसान उच्च उद्यानिकी गतिविधियां जैसे ड्रिप से सिंचाई करना ग्रीन हाउस या पोली हाउस या ओर्चार्ड यानी कि फल बगीचा या सब्जियां ड्रिप के ऊपर करने का इच्छुक हो वो काश्तकार इसके लिए पात्र होंगे तो पात्रता में मोटे रूप से बात जमीन खुद की हो पानी का साधन खुद का हो जमीन कम से कम आधा हेक्टेयर या दो बीघा पक्की हो और वो कास्ट कार्ड रिप सि से खेती करने के लिए तैयार हो और कुछ उद्यान की, की कुछ भी शुरू कर सके वो किसान इसके लिए पात्रता रखेगा अब पात्रता रखता है तो कैसे आवेदन करें और कब आवेदन करें किस रूप में करें तो मैंने बताया कि उद्यान विभाग इसकी नोडल एजेंसी है और आ, इसमें जो एप्लीकेशन वगैरह है किसान के आवेदन है वो उद्यान विभाग या कृषि विभाग की हर जिले में कृषि पर्यवेक्षक चाहे कृषि अधिकारी या कृषि अधिकारियों का सब जगह नेटवर्क है हर जिले में हर जिले में उद्यानिकी कार्यालय उद्यानिकी विभाग का कार्यालय है और कृषि विभाग का भी कार्यालय है तो इस शोर पंप योजना के तहत हर साल राज्य सरकार इस से पहले सबसे पहले विज्ञप्ति आती है जैसे पिछले साल जो के मांग में विज्ञप्ति जारी की आवेदन प्रस्तुत कर देंगे उनके आवेदन ले लिए जाएंगे और सौर के लिए उनको पास माना जाएगा और उस वक्त कृत्य अभियान के दौरान ये आवेदन लिए गए थे और उनको अभी तक दी जा रही है शोध पान इस साल भी इसी तरह का जब विज्ञप्ति जारी कर दी जाए उस विज्ञप्ति का जो निश्चित समयावधि है उस दौरान हमारे कास्ट का साथियों को अप्लीकेशन सबमिट करनी है और अप्लीकेशन के साथ अब तक दस हजार रुपये पंजीकरण फीस के रूप में लगती है अगर काश्कार पात्र हो जाता है तो उसको कथक हिस्सा राशि में उसको समावेश कर दिया जाता है अगर काश्कार पात्र है तो दस हजार गवर्नमेंट ने रखती को लौटाने दस हजार रूपए की फीस इसलिए रखी गई है जो गंभीर है इस कार्य करने के लिए जो इच्छुक है वास्तव में वास्तव में जो पात्रता रखते है वो अप्लाई करें इस वजह से यह दस हजार रुपए की फीस रखती है तो अप्लाई कहा करें अप्लाई आप अपने क्षेत्र के कृष्टि प्रवेक्षक को भी एप्लीकेशन के लिए जानकारी लेके अप्लाई कर सकते हैं या फिर के अधिकारी है उससे या आपके निकटस्थ जो भी कृषि या उद्यान विभाग का कार्यालय है वहां संपर्क करके वस्तुतः एप्लीकेशन जिले के सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय या कहीं पर उप निदेशक उद्यान कार्यालय वहां पर यह एप्लीकेशन लगनी होती है उसके बाद में पात्रता की जांच करी जाती है जिन काश्कारों के पास जैसे मैं बता रहा था पात्रता के सारे मायने पूरे करते हैं जैसे जमीन है उनके पास आधा से ज्यादा उनका भूस्वामित्व है खुद के पास सिंचाई का स्रोत है और जो उद्यानिकी गतिविधियां और खासकर करके ड्रिप इरिगेशन उनके पास है ऑलरेडी तो वो काश्कार पात्र माने जाते हैं और उनके पक्ष में प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाती है जिला उद्यानिकी कार्यालय से और प्रशा, प्रशासनिक स्वीकृति से पहले या कई बार बाद में भी किसान से पूछा जाता है कि किस कंपनी का लगाना चाहते हैं राज्य स्तर पर कंपनियों का चयन किया जाता है और उनका इंपेनलमेंट या सूचीबद्धता जारी करी जाती है तो 10 फर्म है या पंद्रह फर्म है या बीस फर्म है जितने भी कंपनियां हैं उसको चुनने का अधिकार पूरा काश्तकार को दिया गया है कंपनी का चयन है वो पूरी तरह से के ऊपर निर्भर करता है अगर किसान को कोई ये बताने की कोशिश करे कि इसी का लेना है तो उसमें नहीं तीन चार कंपनियों से वो विचार विमर्श करे उनसे मोलभाव भी करें उनसे क्या वो सेवाएं देंगे उसके बारे में पूछें क्योंकि हर कंपनी के प्रतिनिधि जिले में होते हैं डीलर्स या एजेंट्स हैं उनके उनसे पूरी जानकारी हमारा कास्ट कर ले हुए वास्तव में कौन सी पिछले तीन चार साल में किस कंपनी का अच्छा संयंत्र चलता है किस कंपनी की सेवाएं अच्छी है। आ, तो हैं विक्रय पश्चात जो सेवाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो बात है कभी मान छोटी मोटी दिक्कत होगी तो उसके इंजीनियर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर है जल्दी पहुंचते हैं इन तमाम बातों को ध्यान में रखते काश्तकार को चयन के लिए अपने दिमाग में रखनी के कि ये फर्म है इसका मैं चयन करता हूँ काश्तकार के चयन के आधार पर ही प्रशासनिक स्वीकृति में उस कंपनी का नाम दर्ज हो जाता है और उस कंपनी को एक तरह से ये नोटिस मिल जाता है कि आपको उस काश्तकार के यहाँ पर रोल पंप लगाना है उसके बाद में हमारे काश्तकार को जो कृषक तरह की, की क्या होगी? जैसे मैं कहूं कि इन जनरल मोटे रूप से हम बात करेंगे जो वाटेज का जो 3000 का पंप है उसकी लागत करीब 5 5 लाख लाख लाख रुपए रुपए पिछली बार 4 के के आसपास आसपास थी। यानी कि की कीमत आती है और पिछले साल की गाइडलाइन के तहत जो अनुदान था वो छियासी प्रतिशत था प्रतिशत राज्य सरकार उसमें केंद्रीय प्रवर्तित योजना का हो चाहे राज्य सरकार का पैसा हो वो एक तरह से सरकार वहन करती है और 14 प्रतिशत राशि अगर 5 लाख रुपए का पंप सेट है तो सत्तर हजार रुपए कसक हिस्सा राशि होती है तो जिसमें से मैंने बताया आवेदन के समय दस हजार रुपये की राशिकार को जमा करानी पड़ती है माध्यम से उसके बाद में साठ हजार रुपये बच्चे वो किसान सीधे ही उद्यानिकी कार्यालय में जमा करा सकता है या उनका डीलर या कंपनी का निर्माता है उसको भी दे सकता है जब इस बात की सूचना उद्यानिकी कार्यालय में आ जाती ही काश्तकार ने अपना कृषक हिस्सा राशि जमा करवा दी है तो उसके बाद में उद्यानिकी कार्यालय के कार्यादेश जारी होता है और उसके बाद में अगले 45 दिन के अंदर अंदर जो आपूर्ति करता फर्म है उसको सारा सामान सप्लाई करना होता है और उसके अगले 20 दिन के अंदर अंदर कमीशनिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि स्थापना का काम करना पड़ता है यानी कि टोटल पैंसठ दिवस के अंदर अंदर यह काम कोई जरूर नहीं पैंसठ दिन लगाएगा अगला 10 दिन में भी कर सकता है पंद्रह दिन में भी कर सकता है बीस दिन में भी कर सकता है लेकिन पैंसठ दिन के भीतर भीतर उसको माल आपूर्ति करके किसान के यहाँ पर पूरी स्थापना करनी है उसमें बहुत स्पष्ट मैं किसान साथियों को कर दू कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको सिविल वर्क करना पड़ेगा इंटियाँ आपको लानी है सीमेंट आपको लानी है बजरी आपको लानी है ऐसा नहीं है उसमें सारा मटेरियल और पंप का जितना भी है मैंने पेनल्स बताए ढांचा बताया वायर तार बताए पाइप बताए पंप बताया कंट्रोलर बताया ये भी सारी उस स्ट में ही शामिल है उस लागत में ही शामिल है और उसमें जब नींव खोदते हैं उसका खड्डा खोदना उसकी लेबर है उसमें जितना मटेरियल आता है बजरी सीमेंट ईंट वगैरह वो भी सारी जो आपूर्ति करता फर्म है उसको ही वो अरेन्जमेंट करना है उसके बाद में लगाने का काम है उसको इंस्टॉल करने का काम है वो भी उस कंपनी का ही काम है एक तरह से हम ये कहें कि कास्ट है वो टेबल उचित जगह उपलब्ध करा देंगे अपने जल स्रोत के पास में बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है होना चाहिए जल स्रोत के एकदम निकट होनी चाहिए वो जगह जितना लंबा तार होगा उतना बिजली का नुकसान होगा इसलिए वो जगह उपलब्ध करा दे उसके बाद में काम है आपूर्ति आपूर्तिकर्ता फर्म का वो ही सारा सामान सप्लाई करेगी वो ही उसको इंस्टॉल करेगी और चला के किसान को बता देगी ये चल गया अब काम में ले तो इसका मतलब ये हुआ कृषक इसका राशि देने के बाद में कृथक के यहाँ पर ये पंप लग जाता है और पूरी तरह से काम में लेने योग्य हो जाता है काश्कार के बाद उससे अगली बात आती है इसमें रख रखाव की क्या बात है क्या खर्चा आता है ये बड़ी उत्सुकता का विषय रहता है किसान का तो मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा हमारे किसान साथियों को कि इसमें जो खर्चे हैं इस तरह से नगण्य है न इसमें डीजल की तरह कोई खर्चा लगना न प्रतिमा कोई बिल आना है चलाने के लिए मोटर है वो भी काफी हाई क्वालिटी की होती है तो उसमें भी खराबी आने के चांसेस नहीं रहते हैं तो ये बदस्तूर चालू रहता है ये पंप और मोटर रूप से इसमें किसी तरह का खर्चा नहीं आता कभी कोई मान लीजिएगा इसमें कंट्रोलर में कोई दिक्कत आ गई या पंप में कोई दिक्कत आ गई या वायर वगैरह है वायरिंग में कहीं दिक्कत आ गई या एक ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम होता है ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम मतलब मैं ये कहूं कि सूरज की दिशा में एकदम सीधे सूरज की तरफ अगर हमारे पेनल या मॉड्यूल्स रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा धूप अपन प्राप्त कर सकते हैं तो एक इस तरह की व्यवस्था होती है जिसमें इन मॉड्यूल्स को घुमा घुमाया जाता है सूर्य की दिशा में उसको ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं तो ऑटो ट्रैकर्स हैं वो उसको ट्रैकिंग का काम करते हैं ऑटो तो ट्रैकर्स में कई बार आ, गड़बड़ी दिक्कत आ सकती है तो ये मोटे रूप से दिक्कत आ सकती है तो इनका निवारण कैसे हो तो ये व्यवस्था जो प्रचलित दिशा निर्देश है उसमें करी गई है कि कहीं ऐसा नहीं हो क्योंकि यह नई तकनीक है नई चीज है तो इसके लिए न तो जैसे अपने पुराने बिजली के जो मिस्त्री हैं या उसके तकनीकियंस हैं वो मिलते हैं इस तरह के सौर ऊर्जा का मिलना स्वाभाविक तौर पे संभव नहीं है इसलिए इस योजना में ही ये समाविष्ट किया गया है कि आगामी पांच साल तक जो आपूर्ति करता फर्म है वो ही इस तरह की सारी सर्विसेज देंगे तो मैं ये कहूं कि हो सकता है अगले पांच साल तक कोई प्रकार की दिक्कत भी नहीं आए, लेकिन कई बार हो सकता है कि कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए तो जो किसान हैं, वो अपने जो डीलर है उसका या मैन्युफैक्चरर है उसके जो टेलीफोन कांटेक्ट नंबर है वो जरूर रखें एक इनको जो सपोर्ट करता है उनको इस चीज के लिए भी बाद इस चीज के लिए भी आ, उनकी अनिवार्यता डाली गई है कि एक टोल फ्री नंबर वो रखेंगे और वो टोल फ्री नंबर हर अपने काश्तकार को सूचित करेंगे जिसमें काश्तकार अगर फोन करता है तो किसी प्रकार का खर्चा नहीं लगे तो टोल फ्री नंबर भी हर काश्कार का, के पास अपनी कंपनी का रहना चाहिए जिस दिन भी किसी प्रकार की दिक्कत पंप में या पेनल्स में या किसी वायरिंग में कंट्रोलर में कोई प्रकार की दिक्कत आती है तो मेरी तरफ से आग्रह है किसानों को कि वो तुरंत टोल फ्री नंबर पे फोन करें या अपने डीलर पे आ, से बात करें या फिर अपने जो निर्माता है उससे बात करें ताकि वो अपनी समुचित व्यवस्था करके जल्दी से जल्दी टेक्नीशियंस को भेज के उसको ठीक करवा दे कई बार हमारा क्यूंकि इतना बड़ा प्रोग्राम चला है तो अच्छे अच्छे अनुभव के साथ कुछ दिक्कत वाले अनुभव भी महसूस हुए हैं कि कई बार कुछ कंपनी विशेष के लोग समय पर सेवा नहीं देते तो अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि टोल फ्री नंबर से भी या आपके जो डीलर या एजेंट है उसके माध्यम से भी या निर्माता को सीधे करने के बावजूद भी कोई सेवा देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है तो तुरंत अपने क्षेत्र के कच्ची या उद्यानिक कार्यालय में सातकार को संपर्क करना चाहिए इस बात की मैं ये कहूँ कि शिकायत कहें या ये सूचना कहें देने कि वो हमारी जो कंप्लेंट है उसको अटेंड नहीं कर रहा है तो संबंधित जिले का जिला अधिकारी है वो तुरंत इस बारे में कार्रवाई करेंगे और किसी की सेवा में बड़ा दोष है तो राज्य स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान है तो मेरे कहने का मतलब काश्तकार अप्लाई करने से लेके उसके लगने से काम लेने तक अगले पांच साल तक जो आपूर्ति करता राज्य सरकार स्तर पे सूचीबद्ध है उनके अपने कर्तव्य हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो तय की गई हैं। इसी तरह से साथ साथ में कास्तकार के भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि उसको कायदे से काम में लेवें उसमें अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करें उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखें ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है साथ में ये भी प्रावधान किया हुआ है कि जो संयंत्र लगे उसका इंश्योरेंस भी संबंधित कंपनी कराए जिससे कि कभी आपदा की स्थिति हो कभी बाढ़ हो कभी तेज अंधड़ हो कभी तेज ओढ़े हो उससे कोई प्रकार का नुकसान होता है तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आ जाएगी काश्कार को बहुत बड़ा खर्चा देना पड़े या आ, ये प्रोग्राम है ये बाधित प्रोजेक्ट तो इस तरह का भी प्रावधान इसमें किया हुआ है तो ये तमाम चीजें हमारे कास्ट के का साथियों को ध्यान में रखना चाहिए अप्लाई करना है इसको काम में लेना है तो क्या हमारे कर्तव्य हैं क्या जिम्मेदारियां उस सप्लाई कंपनी की है और साथ साथ में विभाग की भी एक जिम्मेदारी है इस चीज को फैसिलिटेट करने की अगर सप्लाई करता है आपूर्ति करता है उसमें कायदे से सेवाएं नहीं दे रही हैं तो ये जिम्मेदारी भी विभाग की है की वो सुनिश्चित करे कि आपूर्ति करता है वो काश्तकार को सही समय पर सही सेवाएं देवे सही राय देवे ये सारी चीजें इसमें अंतर्निहित है पूरी परियोजना में बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि हमारे किसान भाई किस तरह से इस परियोजना के अंतर्गत जा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे सर कि जिन किसान भाई बहनों ने इस सोलर पैनल को लगाया है हाँ हाँ एक एक दो साल हो गया है उन लोगों का कुछ एक्सपीरियंस हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे बिल्कुल बिल्कुल आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट किसान भाई बहनों अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र जी को किसान की क्या पात्रता होनी चाहिए और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह से डीलिंग उनकी जो है वो कंपनियों के साथ कैसे उनको एक ट्रैक रखना पड़ेगा बातचीत का कम्युनिकेशन का वो सारी बातें जो है बताएँ अगर बाई चांस कुछ इस तरह की बातें कंपनी से नहीं जम रहा कोई बात तो किस तरह से आपको जो है वहां के अधिकारी से या कृषि वैज्ञानिक है उनसे मिलकर आप आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए सारी परियोजना जो है वो उन्होंने बताया आगे हम लोग इन परियोजना के साथ जुड़े हुए किसानों के कुछ एक्सपीरियंस है वो हम सुनेंगे लेकिन अगले एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही मुझे और राजेंद्र जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नस्को I wanna take you home.